स्वतरोपन शष्य अ संबंध भाष्य किंच ब्रह्म विराम अनुभवोपि से बाधक दर्शनस्य तीपंचात्मदर्शन सेदमान यहाँ दर्शयति यस्मिन् यस्वाणी भूतानि आत्म वा भूदिजानत तोमोह क शोक अप्यत विद्ते वेद्यस्त निर्माण यत्र यद्य तश्येत ये तकेन तत्केन तत्क इसके स्वा ब्रह्मवेदताओं का अनुभव भी प्रपंच का बाधक है क्योंकि उन्हें निष्प्रपंच आत्मा का अनुभव रहता है ऐसी ही यह उनका अनुभव प्रदर्शित करती है जिस स्थिति में ज्ञानी को सम्भूत आत्मा ही हो जाते हैं उसमें उस एकत्वदर्शी के लिए क्या शोक और क्या मोह हो सकता है बोध हो जाने पर कोई गेय नहीं रहता इत्यादि इसी प्रकार निर्माण का भी उपदेश किया है जहाँ अन्य सा हो वहाँ अन्य अन्य को देखे किंतु जिस स्थिति में इसे सब आत्मा ही हो गया है उसमें किस्से किसे देखे यथेत दृश्यते मूर्त एतद् तनात्मन स्तव भ्रांति ज्ञान न पश्य जगद्रूप मयोगिद ये तो ज्ञान विदशुद्ध चेतसस्ते खिल जगत ज्ञानात्मक प्रपश्य तद्रूप परमेश्वर निदाघोप्योपदेशन तेनावत पर सर्वूताशेषेण ददर्श तत्म तथा ब्रह्मा ततो तथो मुक्तिम्वाप परमां अत्तिरेक द्वितीय यो न पश्य ब्रह्म ब्रह्मभूतः स एवै वेदशास्त्र उदाहि जो कुछ जगत दिखाई देता है वह ज्ञानस्वूप आपका ही रूप है अज्ञानीलोक भ्रांति ज्ञान के कारण इसे जगद्रूप देखते हैं किंतु जो शुद्ध चित्त ज्ञानवान पुरुष हैं वे इस संपूर्ण जगत को आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप देखते हैं ऋभु के उस उपदेश से निदाग भी अद्वैत परायण हो गया और सब प्राणियों को सर्वथा आत्म स्वरूप देखने लगा तथा उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया फिर उस ब्राह्मण को आत्यंतिक मोक्ष पद प्राप्त हो गया इस श्लोक में जो पुरुष आत्मा से भिन्न अन्य कुछ नहीं देखता उसी को वेद और शास्त्रों में ब्रह्मभूत कहा है कहुति स्मृति तो नुभवत प्रपंच से बाधित अत्य विलक्षण असदृश्ण मधुरतीक्तपीतादीना परंपरा ध्यासर्शनातेकाशे तलमलनताध्यासदर्शना योर विलक्षणमूर्ता मूर्त अपि तथा इति संभुवात्थूलोहमसोह देहात्नोरध्यासना भवात हंता चेन्मते हंत हतन्मते हतम उभु तौं नजानी तो नंति न हनते इदी सृतिदर्शना वेति हता प्रकृति क्रिय स्मृतिदर्शनाचाध्यास विद्या है। इस प्रकार युक्ति और और अनुभव से भी प्रपंच बाधित है। अत्यंत विलक्षण विभिन्न रूप वाले मधुर तिक्त एवं पीतादि पदार्थों का भी परस्पर अध्यास देखा जाता है और अमृत आकाश में भी थलमलता देखा गया है इसलिए परस्पर अत्यंत विलक्षण मूर्तिमान और मूर्तिन अनात्मा एवं आत्मा का भी अध्यास होना संभव है तथा मैं स्थूल हूँ मैं कृषि हूँ इस प्रकार देह और आत्मा के अध्यास का अनुभव भी होता ही है एवं यदि मारने वाला होकर किसी को मारना चाहता है अथवा मारा जाने वाला होकर अपने को मारा हुआ मानता है तो वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा तो न मरता है और न मारा जाता है इत्यादि स्मृति देखी जाती है तथा जो इसे मारने वाला समझता है प्रकृति के गुणों से किए जाते हुए कर्मों को प्रकृति इत्यादि स्मृति वाक्य भी देखे जाते हैं इसलिए इस अध्यास के नाश और आत्मा की एकता का बोध कराने वाले ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह उपनिषद आरंभ की जाती है जगत कारण ब्रह्म के स्वरूप के विषय में ब्रह्मवादी ऋषियों का विचार ब्रह्मवादिनो वदी श्वेता तस्या अल्पग्रंथा वृत्तिरारभ्य ब्रह्मवादिनो वदी श्वेताशाखा की मंत्रोपनिषद है उसकी यह संक्षिप्तटीका प्रारंभ की जाती है हरि ओं ब्रह्मवादिनो वदी कि ब्रह्म क्षम जाता जीवामक्रस् अधिष्ठिता के न सुखे ब्रह्मविदो व्यवस्था ओम ब्रह्मवेदता लोग कहते हैं जगत का कारणभूत ब्रह्म कैसा है हम किससे उत्पन्न हुए हैं किसके द्वारा जीवित रहते हैं कहाँ स्थित हैं और हे ब्रह्मविदगण हम किसके द्वारा सुख दुख में प्रेरित होकर व्यवस्था संसार यात्रा का अनुवर्तन करते हैं ब्रह्मवादि वदंतीदि ब्रह्मवादिनों ब्रह्मवदनशीलादी कारण ब्रह्म किमी स्वरूप विषय प्रश्नः अथवा ब्रह्मा हो स्वभाव इति ब्रह्माहुोत्लस्वभाव्य अथवा किं क्रह्म सिद्ध उपाधनभूत कित अथवा बृहद बृह्यति तस्चे श्रुत्व निवर्चना उभ प्रश्न किं कारण ब्रमेति किं ब्रह्मा ब्रह्महोस्वी कालादि अथवा कारणमेवी किम अथोभ इति वक्ष परिहारानु रूपेण तंत्रे वृत्तिया प्रश्नोपि संग्रह कर्तव्यः कर्तव्य परिहारस्य ब्रह्मवादिनों वदंती इत्यादि जो ब्रह्मवादी थे अर्थात जिनका स्वभाव ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्चा करने का था ऐसे लोग सबके सब मिलकर चर्चा करने लगे कि कारण ब्रह्म जगत का कारणभूत ब्रह्म कैसा है किम इत्यादि वाक्य से ब्रह्म के स्वरूप के विषय में प्रश्न किया गया है अथवा इस जगत का कारण ब्रह्म है या काल स्वभाव आदि वाक्य से आगे बताए जाने वाले काल आदि अथवा ब्रह्म आदि कारण है तो वह उपादान आदि कारणों में से कौन सा कारण है यानी स्वतः सिद्ध ब्रह्म क्या जगत का उपादान कारण है अथवा बढ़ा हुआ है तथा बढ़ाता है इसलिए परब्रह्म कहा जाता है इस प्रकार श्रुति द्वारा ही ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति की जाने के कारण उसके निमित्त और उपादान दोनों ही प्रकरण के कारण होने के विषय में ब्रह्म कौन कारण है ऐसा यह प्रश्न है तात्पर्य यह है कि क्या जगत का कारण ब्रह्म है अथवा कालादि या ब्रह्म कारण ही नहीं है यदि कारण है भी तो निमित्त कारण है यह उपादान अथवा दोनों और उसका लक्षण क्या है आगे इस प्रकार जो परिहार कहा गया है उसके अनुसार उन सब विषयों का एक साथ अथवा अलग अलग प्रश्न में भी संग्रह कर लेना चाहिए क्योंकि परिहार परिहार तो प्रश्नों की अपेक्षा करके ही होता है कुत स्म है कुतो वयम कार्य करणवंतो जाता स्वरूपेण जीवाना उत्पत्ति संभव तथा चुति न जाति मृत्यवा विपचि जीवापेत वा वा किलेद मिय जीवो जीवों इति जरा मृत्यु शरीरस्य शरीर इती। इती। से अविनाशी वरेयम आत्मा धर्म तथा संजात इति शरीरग्रहण इति हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं देह और इंद्रिय संपन्न हम लोगों की किससे उत्पत्ति हुई है क्योंकि स्वरूप से तो जीवों के जन्मादि होने संभव है नहीं ऐसी ही ये श्रुतियाँ भी हैं यह मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है जीव से रहित होकर यह शरीर ही मरता है जीव नहीं मरता जरा मृत्यु यह शरीर के धर्म है हे मैत्री, यह आत्मा अविनाशी और अनुच्छित धर्मा अर्थात कभी उच्छिन्न न होने वाला है ऐसा स्मृति भी कहती है वह अजन्मा शरीर ग्रहण करने से जन्म लेता है ऐसा कहा जाता है किंत संतो कम सृष्टा सतो जीवातिषय प्रश्न क्वच संप्रति प्रलय कालेता अधिष्ठिता कख दुखेशु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था हे ब्रह्मविदः ब्रह्मदुखेशुस्था केिता सनों वर्तामहति सृष्टिस्थित प्रलयनियमहे कि प्रश्न संग्रह इसके सिवा एक प्रश्न यह है इस हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं अर्थात उत्पन्न होकर हम किसके द्वारा जीवन धारण करते हैं इस प्रकार यह स्थिति विषयक प्रश्न है तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं और हे ब्रह्मविदगण किसके द्वारा अधिष्ठित अर्थात प्रेरित होकर सुखा सुख यानी सुख दुख में व्यवस्था संसार यात्रा को बरतते हैं अर्थात हे ब्रह्मविद्ताओं हम किसके द्वारा प्रेरित होकर सुख दुख में व्यवस्था लोक यात्रा का अनुवर्तन करते हैं इस प्रकार किम अर्थ इत्यादि प्रश्न समूह जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय और नियम के हेतु के विषय में है